दो प्रकार का प्रकाश अब्दुल बहा ने कहा आज मौसम उदासीन और निरुत्साह है पूर्व में निरंतर धूप रहती है सितारे कभी छुपते नहीं और बादल बहुत कम आते हैं प्रकाश सदा पूर्व से उदय होता है और अपनी दीप्ति को पश्चिम में भेजता है प्रकाश दो प्रकार का होता है सूर्य का दृष्टिगोचर प्रकाश जिसकी सहायता से हम अपने आसपास के संसार की सुंदरताओं को पहचान सकते हैं इसके बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते फिर भी यद्यपि इस प्रकाश का काम हमारे लिए वस्तुओं का दृश्य बनाना है यह हमें उन्हें देख सकने की शक्ति नहीं दे सकता और न ही हमें समझा सकता है कि उनके विभिन्न आकर्षण क्यों हैं, क्योंकि इस प्रकाश में कोई सूझबूझ या चेतना नहीं होती जह ज्ञानशक्ति का प्रकाश ही है जो हमें सूझबूझ और बोध प्रदान करता है और इस प्रकाश के बिना भौतिक नेत्र बेकार होंगे ज्ञान शक्ति का प्रकाश अस्तित्व के सभी प्रकाशों में सर्वोच्च है क्योंकि यह दिव्य प्रकाश से उत्पन्न होता है ज्ञानशक्ति का प्रकाश हमें सृष्टि की सभी वस्तुओं को समझने और उनका अनुभव करने के योग्य बनाता है परंतु यह केवल मात्र दिव्य प्रकाश ही है जो हमें अदृश्य वस्तुओं के बारे में ज्ञान दे सकता है और जो हमें उन सत्यताओं को देखने के योग्य बनाता है जो अब से हजारों वर्ष पश्चात संसार में दृष्टिगोचर होंगी यह दिव्य प्रकाश ही था जिसने अवतारों को 2000 वर्ष पूर्व दिखा दिया था कि क्या होने वाला है और आज हम उनकी कल्पना को पूरा होते हुए देख रहे हैं आता यह वही प्रकाश है जिसे पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह किसी भी अन्य प्रकाश से अधिक महान है इसी प्रकाश के द्वारा मूसा दिव्य प्रकाश को देखने और समझने तथा उस स्वर्गिक वाणी को सुनने में समर्थ हुए जिसने ज्वलंत झाड़ी से उनको संबोधित किया यह है वही प्रकाश जिसके बारे में हजरत मोहम्मद कहते हैं अल्लाह स्वर्गों और पृथ्वी का प्रकाश है पूरे मन से इस स्वर्गिक प्रकाश की प्राप्ति का यत्न कीजिए ताकि आप वास्तविकताओं को समझ सकने के योय बन सकें ताकि आप ईश्वर की रहस्यपूर्ण बातों का भेद पा सकें ताकि छुपे हुए रहस्य आप पर खुल जाएं इस प्रकाश की उपमा किसी दर्पण से दी जा सकती है जैसे दर्पण अपने सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु को प्रतिबिंबित करता है उसी प्रकार यह दिव्य प्रकाश हमारी आत्मा के चक्षुओं को वह सब कुछ दिखाता है जिनका अस्तित्व प्रभु साम्राज्य में है तथा वस्तुओं की वास्तविकता को गोचर बनाता है इस देदीप्यमान दिव्य प्रकाश की सहायता से पावन लेखों की सारी आध्यात्मिक व्याख्या प्रत्यक्ष हो गई है प्रभु की सृष्टि की गुप्त बातें प्रकट हो गई है और हम मनुष्य के लिए दिव्य अभिप्राय को समझने के योग्य बन गए हैं मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी दया से प्रभु अपने तेजपूर्ण प्रकाश से आपकी आत्मा और मन को युक्त कर दे और तब आप में से प्रत्येक संसार के अंधकारमय स्थानों पर एक दे दीप्यमान सितारे की भांति जमगा उठे